नमस्कार आप एफएम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं गोकला की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जी हां भारतीय उन्नीस सौ उनचालीस चौबीस गति इकतीस बादलवार विक्रम संवाद दो हजार चौरातर कृष्णो पक्ष अष्टमी बाद्रपद मंगलवार कृतिका आज है और इसी के साथ ही इस्लामी हिजरी चौदह सौ अड़तीस मंगल सुरैया आज है और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी इसमत चुग, चुगताई जन, इनका जन्म इनका जन्मदिन है इंदिवर अरबिंदो घोष प्राण कुमार शर्मा रमेश पोकरियाल उस्ताद अमीर खां राम दर्शा मिश्रा हंस कुमार तिवारी राखी गुलजार फजल तवीज एंड सभी का जन्मदिन है तो आज के दिन काफी लोग जन्म लिए हैं और साथ ही साथ कुछ पुण्य दिवस भी है जैसे रामकृष्ण परमहंस महादेव देसाही आज विशेष स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की स्थापना दिवस भी आज है मैंने कहा सच होगा। हम पहले दिन जान गए थे कैसे क्या कब होगा रुत है बाहर की कुछ मत पूछो कैसे बीती इंतजार की रुत है बाहर की आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 किशोर जी और लता जी की आवाज में, की और में की। और साथ ही साथ पिंडवाड़ा से आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी खुशियां और मुबारक दी है पंद्रह अगस्त और गोकलास्टमे की इसके साथ ही सुभाष भाई पीस पार्क से भी आप सभी दोस्तों को याद किया मैसेज किया है हमारे पूरे रेडियो मधुबन की टीम को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने दी है उनके लिए भी और उनके पूरे परिवार के लिए भी जन्माष्टमी और ये हमारा 15 अगस्त के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं चलिए मैं बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें मैं सुनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करता हूं आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और मैं आपको हिंदी जो गीतकार है उनके बारे में सुनाऊंगा आज हालो नमस्कार नमस्कार सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे है आप बिल्कुल बढ़िया हाँ जी जी सुन रहे सर हाँ जी बोलिए कैसे हो सर बहुत बढ़िया आप सुनाइए जी और बस सभी हमारे मित्रों को नमस्कार और बस पूरे दिन से अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा है सुबह से तो अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा है अभी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है <laughs> और आज हमारे गांव में भी एक मेला लगा है सर और बस अभी तो क्या पूरी दुकाने बंद हो गयी हम भी बैठे आपका प्रोग्राम अकेले सुन रहे हैं बाजार में कोई नहीं है बस अच्छा अकेले दुकान खोल के बैठे आपका प्रोग्राम सुन के हम जाएंगे मेले में आज हमारे भोले बाबा का वहाँ मंदिर में मेला हुआ है बहुत अच्छा मेला हुआ है तो हम जाएंगे हमारे गांव के पीछे मंदिर है बड़ा मंदिर पौराणिक मंदिर है पहले का तो वहाँ मेला है तो हम आपका प्रोग्राम सुन के पाँच बजे जाएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए और थोड़ा घूमेंगे मनाएंगे वहाँ और आज बिल्कुल दिया रात का भी अच्छा बोगरा हमारे राम जी मंदिर में होता है कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है वहां हम रात को भी जाएंगे बारह बजे तक बहुत बढ़िया तो आज और एक गाना सर कृष्ण भगवान जी का है बहुत पुराना है आपको मेरे हिसाब से किसी ने सुना नहीं होगा अभी तो एक नास्तिक नास्तिक शिल्प का गाना है हुँ, हुँ, हुँ। तो काना बजाय बंसरी और गाले बजाय बंजीरे हो गोपिया नाते बहुत बढ़िया गाना है आपको जो मिले तो जरूर वही सुना देगा इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये तेरी जी जुटाना से आप सभी दोस्तों को याद किया और उनके यहाँ बहुत ही सुंदर शिव जी के मंदिर के पास मेला लगता है ऐसा उन्होंने कहा है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं और एनदिवर साहब के बारे में बात करते हैं यशोमति मती मैया से बोले नंदलाला यशोमति यशो मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों कोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी <laughs> <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नंद लाला का गीत आपने सुना यशोमती मती मैया का तो आइए आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दिवस आपके बारे में और भारत के एक प्रसिद्ध गीतकार में गिने जाते हैं इन्हें इनके लिखे सदाबार गीत आज भी उसी शिद्दत व एहसास के साथ सुने गए हैं जैसे वो पहले सुने गए सुने जाते थे और इंदिवर ने चार दशक यानी पूरे 40 साल लगभग एक हज़ार गीत लिखे हैं और जिनमें से कई यादगार गाने फिल्मों की सुपर डुपर सफलता के कारण बने हैं और जिंदगी के अनजाने सफर में बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर का जीवन के प्रति नज़रिया उनकी लिखी हुई इन पंक्तियों से पता चलता है कि हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए कभी तो मत रोना इसमें समाया हुआ है तो उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं उनके लिखने की जो स्टाइल है उससे भी आपको पता चल जाता है कि ये कितने चोटी के गीतकार हैं आप सुने हैं रेडियो मोद वन एफएम पर सफ़र इस कार्यक्रम को आइए बात करते हैं इंदिवर साहब के बारे में आप सभी को फिर से एक बार 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ जी इंदिवर साहब एक प्रसिद्ध गीतकार है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद मुख्यालय से बीस किलोमीटर दूर की ओर स्थित बरवा सागर कस्बे में कालर जाति के एक निर्धन परिवार में 15 अगस्त के दिन ही उन्नीस में हुआ था और उनका मूल नाम श्यामलाल बाबू राय इनके पिता हरलाल बाल्यकाल में इनकी मां चली गई थी तो उनका नाम का पता नहीं है लेकिन फिर भी इनकी बड़ी बहन और बहनोई घर का सारा सामान और इनको लेकर अपने गाँव चले गए थे कुछ महीने बाद ही ये अपने बहन, बहन बहनोई के यहाज से बरुआ सागर वापस आ गए थे बचपन था घर में खाने पीने का कोई प्रबंध और साधन नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जीवन की जो गाड़ी है वो अपने हिसाब से चलाने की शुरू की थी तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुनाए है, पर पर सफर इस कार्यक्रम को एक हमारे दोस्त लाइन पर बने हुए हैं उनसे बात करते हैं हेलो नमस्कार नमस्कार स्वागत है आपका बोलिए कैसे है आप बस आपको सातवें दिन की और जन्माष्टमी ही बहुत ढेर जी जी जी और ये श्यामलाजी यहाँ से दस किलोमीटर है घटना श्यामला जी करके अच्छा। कृष्ण भगवान का बहुत पुराना मंदिर है आज मिला लगता है हर साल जन्माष्टमी को अच्छा बहुत बढ़िया आज एकता स्कूल है वहाँ से सात किलोमीटर आगे है अम्बा जी तरफ डैम के साइड पे मंदिर है बिल्कुल बहुत पुराना पूरी कच्ची मूर्ति है पे जैसे बड़ा श्यामला जी है ये छोटा श्यामला जी है बोलते हैं से आते तरफ पहले वो मंदिर मंदिर है है बहुत बड़ा को मेला लगता है थैंक यू जी ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की शीतला सप्तमी की जन्माष्टमी की और पंद्रह अगस्त की चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदिवर साहब के बारे में बात कर रहा था और बचपन में उनके मां नहीं थी और बहन भेन और बहनोई के साथ वो दूसरी जगह जरूर चले गए थे सागर में लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा तो फिर से वापस वो बरवा आ गए थे और इन दिनों बरवा सागर में गुलाब बाग में एक पकड़ बाबा कहीं से आकर एक विशाल पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा बैठे हुए थे और वे कहीं भी मांगने भी नहीं जाते थे दूनी के पास दुनी लगा के बैठ जाते थे और बहुत अच्छे गायक थे और वे चंग चांग पर जब गाते और आप लेते तो रास्ता चलता व्यक्ति भी उनकी स्वर लहरी के प्रभाव में गीत की समाप्ति तक रुक जरूर जाता था तो ये उनकी कमाल थी जब लोग उन्हें पैसा वेट करते थे तो वह उन्हें छूते तक नहीं थे पक्कर बाबा के इस समर्प संपर्क में शानदार यानी हिंदी वर्ग को गीत लिखने व गाने की रुचि जागरूक हुई तो इस तरह से पक्कड़ बाबा गांजे का दम लगाया करते थे और बाबा को भेंट हुए पैसे ही श्यामलाल चरस और गांजे का प्रबंध करते रहे श्यामलाल उन बाबा की जो है सेवा करते रहे और फिर स्वयं खाते और बाबा को खिलाते फिर बाबा जी का चिमटा लेकर राग बनाकर स्वयं के लिखे हुए गीत भजन भी गाया करते तो आप समझ सकते हैं कि इंदिवर किस तरह से उन्होंने अपना बचपन बिताया होगा बिना माँ के और बिना कुछ किए उन्होंने इंदिवर जो साहब थे श्याम जिनको बचपन में नाम था और वो एक बाबा के पास रहकर उनकी सेवा करते हुए इन्होंने स्वयं रचित गीत लिखकर फिर बजाना और गाना शुरू किया था तो चलिए आगे और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो मैं सुनाने वाला हूँ और आप अपनी विशेष बातें जो है आपकी किस तरह की तैयारी हुई पंद्रह अगस्त कैसे आपने बनाया कोई ख़ास बात हो तो ज़रूर मुझे बता सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं आप सुना है रेडी मोज 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो झोलक थम आप बोले छान भी थम आप तो बोले झोलकम आप तो बोले छाद भी ठम आप तो बोले झो उठले पर जो कार आप सुन रहे हैं रेडमोथ वन नाइनटी चलिए बहुत खूबसूरत गीत आपने सुना काना बजाए बाँसुरी आइए आगे बढ़ते हैं और ये नलिनी सावंत और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे नास्तिक इस पुरानी एल्बम से तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदिवर साहब के बारे में हम बात कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बचपन का जो समय है वो बिताया उसके बाद एक समय ऐसा है सम्मेलन में कविता पाठ करने का एक सुंदर अवसर इन्हें प्राप्त हुआ हुआ ऐसे कि दुवार के बाल सखा जो दोस्त थे राम सेवक उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा और सुधार की दृष्टि से साहित्य पर इनका जोर दिया और साहित्य की तरफ इन्हें मोड़ दिया और वे उनकी रचनाओं को सुधारते रहे और एक बार कल्पी के विद्यार्थी संप्रदाय के सम्मेलन में श्यामलाल जिन्हें आज़ाद बाद में एक शब्द जोड़ दिया गया उनके मंच पर कविता पाठ किया तो श्रोताओं द्वारा उन्हें काफ़ी जो प्यार है वो मिला और बड़े कवियों की बाती विदाई के समय इन्हें भी उस समय इक्यावन रुपए की बेट प्राप्त हुई और इस इक्यावन रुपए में उन्होंने सबसे पहले एक नई साइकिल खरीदी हिंद साइकिल खरीदी उसके बाद भी उस समय हिंद साइकिल भी छत्तीस रुपए में आती थी और सम्मेलन में जाने योग्य आजकल जो उन्होंने उनके पास कपड़े नहीं थे तो पैजामा वगैरह सिला लिया और फिर उनकी जेब में फिर भी काफ़ी रुपए बच गए थे और उन दिनों एक रुपए की बहुत कीमत थी देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए इन्होंने शामलाल बाबू आज़ाद नाम से कई देशभक्ति के गीत भी अपने शुरुआती दिनों में लिखे थे तो इस तरह से कविता पाठ करने का जो है शुरुआत इनकी हो गई और उसके बाद कुछ पैसे भी इनके पास आ गए तो आइए उसके बाद क्या होता है वो हम बाद में सुनेंगे लेकिन इनके कुछ लिखे हुए गीत जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ नाइनटीन सेवनटीज का शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया गया था और राजेश खन्ना पर बहुत ही खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में जिसे लिखा है इंदिवर साहब ने वो हम आपको सुना रहे हैं आप सुनाएन नाइन सुनते रहो हुए ना हमारे जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे वो आज मेरे पास बिल्डिंग है, है, है, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बंगला है, गाड़ी है क्या तुम्हारे पास अरे अंकल आपके पास यह भी तो है आज मेरे पास दूषित हवा है गंदा पानी है अकाल है, पंजा जमीन है और तुम्हारे पास यह सब तो इनके पास भी है हाँ। जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो गाड़ी बैंक बैलेंस कैसे काम आएंगे जब पेड़ लगाएंगे तो साफ हवा पाएंगे जब पेड़ लगाएंगे तो बारिश को बुलाएंगे प्रकृति को बचाने में अब करनी है हम सबको साझेदारी आइए पेड़ लगाएं और प्रकृति को दे एक अनुपम उपहार अरे अंकल तो लगाना ही नहीं बचाना भी है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन पॉइंट फोर सफर कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे जी हाँ कभी कभी जीवन के इस मोड़ में इस तरह की वादें भी आती है जहाँ पर हम सोचते हैं कि वो हमारे हैं लेकिन वो कभी हमारे नहीं हुए तो ऐसे मोड़ पे इस तरह के गीत जो है हिंदिवर साहब लिख कर गए हैं जो आज भी हम सभी को अच्छा लगता है आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है हेलो हेलो नमस्कार रमेश भाई सुरेश कैसे हो बहुत बढ़िया आप सुनाइए आप कैसे हैं बस हम भी अच्छे है त्योहारों का त्योहारों का मौसम चल रहा है तो बहुत हम खुश है और ऐसे ही खुश रहना चाहिए तो रमेश पहले एक बात बताऊं कि जैसे ही त्योहारों का तो मौसम आता है तो हम एकदम भगवान को दिल ऐसी याद करते है दोस्तों को और कही कहते न की दुश्मन भी को गले लगाना अगर एक दो दिन छोड़कर हम हर जिंदगी में ऐसा रहे जैसे कि आज त्योहारों का दिन है हमको ऐसा रहे कि पूरे जिंदगी त्योहार है और एक दूसरे से जिल जुल रहे तो कितना खुश रह सकते हैं जैसे कि अभी हम रहते सही बात है ना रमेश सही बात है बस यही तो मैं चाहता हूँ और लोगों से तो यही बात में करता रहता हूँ की अगर आप जो त्योहारों में कितने खुश जैसे ही आप ऐसा समझ लो की तो आपकी जिंदगी में हर दिन त्योहार है आप सभी के साथ खुश जुल मिलकर रहे तो आप कितना खुश रहेंगे आप और सामने वाला भी आपसे खुश रहेंगे और जो आज पंद्रहवी ऑगस्ट जन्माष्टमी है तो सभी को मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी तरक्की करें और ऐसे ही खुश रहे और दूसरों को खुश रखे ठीक है ना बहुत बढ़िया ठीक तो है और हमें इसका एक और बात जो जन्माष्टमी है जो कृष्ण भगवान का एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हिंदी में है और गुजराती में है तो मैं थोड़ा सा गाकर कर सुना जी सुनाइए तो मैं गुजराती में गाता हूँ जल कम साड़ी जाने बाड़ा स्वामी अमारो जाग से जाग से तने मार से मने बाड़ से है बाड़ा आगे जी थोड़ा सा भूल गया हो लेकिन <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं जो पूरा गीत बहुत अच्छा है जैसे कि जो नागन कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि तुम भाग जाओ वरना मेरा नाग जाग जाएगा तो तुझे मार डालेगा और मुझे बाढ़ हत्या लगेगी लेकिन वो कृष्ण भगवान थे तो के नहीं नहीं के मैं मेरी माता ने दो जन्मे है उसमें कृष्ण काव्य छोटा नटवर नान का फिर भी वो नागन और जोर देती है कि तुझे अगर चाहिए तो हीरा मोती जवेरात सभी देती हो लेकिन अभी भी टाइम है तुम भाग जाओ के नहीं मैं भागूंगा नहीं मथुरा नगरी में जो जो रमता मतलब मैं मैं मैं खेल रहा था था जब नाग नाग का का हार चुका था। तब इसलिए तो मैं नाग का लेने आया हूँ। नागन काफी उनको कहती है लेकिन फिर भी नहीं मानता फिर भी जगाड़ तारा नाग ने मारू नाम कृष्ण का हो। <laughs> फिर नाग को जगाता है और जैसे ही नाग जागता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है और गला दबा देता है तो नाग नाग को हरा देता है ले फिर नाग ने नागन ने कहा कि अब छोड़ दो मैं आपको नहीं पहचान सकी फिर नाग को छोड़ दिया और नाग जो वही समंदर में था वहीं से चला गया दूसरी जगह पर हैरान करता था लोगों को मतलब ऐसे ऐसे खेल रहते थे, थे जो अभी भी हम प्रेरणा ले सकते हैं अगर लेने हैं तो ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सूरज जी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मत पर नाइनटी पॉइंट फोर कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदिवर साहब के बारे में बात कर रहे थे और इस तरह से उनका जो है कवि के रूप में उनका नाम हो गया और धीरे धीरे श्यामलाल आज़ाद जो उनका पहला नाम था उसमें शोहरत स्थानीय कवि सम्मेलनों में उनकी नाम पहचाने जाने लगा और लोग उनको आमंत्रित करने लगे जिस धीरे धीरे झांसी ललितपुर बबीना मरुनपुरी मगड और ओरछा चिरगा और ऐसे कई जगह पे उन्होंने कवि सम्मेलनों में आमंत्रित किया गया और इस बीच उनके पास कुछ खास पैसे भी आ गए आमदनी भी अच्छी होने लगी और इसी बीच उनके मर्जी के बिना लोगों ने सोचा ये अकेला कब तक यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और इसके पास पैसे भी आ गए हैं तो लोगों ने ही मिलकर उनकी लड़, एक लड़की पार्वती नाम की लड़की से उनकी शादी भी करा दी <laughs> हलो हाँ नमस्कार रमेश भैया नमस्कार नट्टू भाई कैसे हैं आप बहुत अच्छे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं यूनिवर्स जी के जी, बारे में आप बता रहे के बारे में जी जी जी और यूनिवर्स की जोड़ी तो कल्याण जी आनंद जी के साथ ज्यादा जमती थी जी जी जी जी हम जब छोटे थे और गाने सुनते थे पहले रीत गांति थे तो फिल्म का नाम देते थे उसके गायक गीतकार संगीतकार सभी का नाम देते थे तो मेरे को बराबर याद है की इंदिवर्स आपके साथ, साथ तो ज्यादातर संगीत कल्याण जी आनंद जी का ही था हम्म हम्म जैसे शंकर जय किशन के साथ अशोक जयपुरी थे हम्म हम्म लक्ष्मीकांतलाल के साथ आनंद भगत साहब थे और आरडी बर्बल के साथ गद्र सुल्तानपुरी ज्यादातर हुआ सही, था सही, बराबर बर, बर, बोल रहे हैं ऐसे तो में यूनिवर्स आपके साथ, साथ कल्याण जी आनंद जी का संगीत ज्यादा हुआ है मेरे ख्याल ऐसी जी जी और एक बात सुनाना चाहता हूँ की जिसके पास सब कुछ होता है उसको देख के है दुनिया <laughs> बराबर सही बात और जिसके पास कुछ भी नहीं होता जी उसको देखकर कर है दुनिया क्या बात बहुत बढ़िया और और हमारे पास आप जैसे दो दोस्त हैं रेडियो मजूमन और आप जैसे दोस्त हैं और अपने श्रोता मित्र सभी जी उसको देखकर देख कर उसके प्यारती है दुनिया <laughs> बराबर है ना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सुनाया हाँ सुरेश भाई सभी सुरेश भाई है पिलवाला वाले है जोताना वाले अभी, अभी अभी आके गए जी, जानेरा जी, जी। वाले सभी स्वता मित्र को हमारा बहुत प्यार बड़ा नमस्कार देता देखे नहीं है लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमें प्यार बहुत आता है <laughs> बहुत बढ़िया बहुत जी जी जी बड़ा अच्छा अब अच्छे बात करते हैं है। जी शुक्रिया आपका सबको नमस्कार अगर टाइम मिले तो वो एक सुना देना पंद्रह अगस्त के लिए <laughs> अंजाद ऐसा युद्ध को चला तो नज़ा नज़ा ओके ओके बहुत जा मैं जाऊंगा तो मैं भी दुश्मन की गोली कम कर सकूंगा जी जी जी जी शहीदों का होगा तो उन्हें क्यों मिला नाम न आए देखो ये जवानों अपने खून ना आए ओके okay, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं रेडी मोदी नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप लोगों से बातें होती है तो बहुत ही खूबसूरत गाना हमारे नट्टू भाई ने याद किया है देखो वीर जवानों ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको हम थोड़ी देर में सुनाएंगे और मैं बात कर रहा था हिंदी वर्षा के बारे में और हुआ ऐसे कि भाई जब बिना मर्जी के शादी हो जाता है तो आप सभी को पता है शायद नट्टू भाई भी इसके अच्छे अनुभवी हैं हमारे सभी सुरेश जी है सभी सुरेश भाई लोग और खास पिंडवाड़ा वाले को छोड़ शायद तो ये बिना मर्जी का अगर शादी हो जाए तो क्या होता है ऐसे इंदिवर साहब के साथ हुआ और बिना मर्जी के विवाह से अनमने रहने लगे और बहुत परेशान रहे रुष्ट होकर उन्होंने क्या किया बीस साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी और रूट कर वो सीधे मुंबई भाग गए और मुंबई चले गए वहाँ पर दो वर्षों तक बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि कोई भी व्यक्ति बम्बई जाता है और अपनी पहचान बनाने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जाकर अपनी अपनी पहचान बनाने की शुरुआत करते हैं तो इन्हें काफ़ी टाइम लगा दो वर्ष तक संघर्ष किया 1946 में एक फिल्म आई थी डबल फेस उसके लिए उन्हें गीत लिखने का पहली बार मौका मिला किंतु फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हो सकी इसके लिए श्यामलाल बाहू यानी आजाद और इंदीवर के रूप में ने बतौर गीतकार के रूप में खास पहचान मिली थी लेकिन वो फिल्म नहीं चलने के कारण निराश होकर वापस अपने गाँव बरवा सागर चले आए ऐसी अवस्था में तो क्या करे भाई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी एक नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडोमन नाइन्टी एफएम सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और फ़ोन जो है आपका पैकअप हो जाता है एक साथ में तीन चार लोग फ़ोन कटते हैं तो अटक जाता है कभी कभी बेचारा फ़ोन तो उसे मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसका फ़ोन मैं रिसीव करूँ <laughs> हलो जी नमस्कार Hello. नमस्कार नमस्कार नमस्ते जी नमस्ते जी नाम बताइए सर जी मेरा नाम शांतिलाल हम सब हम बात जी शांतिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका कार्यक्रम सुनते हमको बेहद आनंद होता है <laughs> बहुत बढ़िया और आप सब ये अपने पूर्वज नेता देश के महान नेता जो हैं जी इसके बारे में हर हर व्यक्ति के जीवन की ऐसी सत्ता करते हैं इसलिए मैं समझ में नहीं आता आपके दिमाग में ऐसा कॉम्प्यूटर का प्रेसर लगाया है की हम नहीं सकते हैं कि आप बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं है शांतिलाल जी आप भी मेरे साथ रहेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे संगत का असर है हाँ जी मैं हर समय सुनता हूँ एक लफ्ज आपका गलत नहीं जाता है और इतने फर्स्ट क्लास और पुरानी से पुरानी बातें और कहीं भी है इतना फर्स्ट क्लास हो रहा बताते हैं हम तो जी जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की जी आप हैं एफएम को आप रहे हैं और बिना मर्जी के शादी करने के बाद बंबई गए और मुंबई में भी सफलता नहीं मिला तो फिर से भागकर वापस अपने गांव आ गए और गांव आ गए तो करे भी क्या तो वापस आने पर उन्होंने अपनी कुछ समय जो है धर्म पत्नी को जरूर दिया और इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी पार्वती के साथ विशेष समझ आ गई की जीवन क्या है और पार्वती के कहने से ही वो फिर से मुंबई गए और बी व सी ग्रुप की फिल्मों में भी अपने गीत देने लगे ये सिलसिला लगभग पांच सालों तक चलता रहा नमस्कार हलो हलो जी स्वागत है नाम बताइए राजेश कुमार रावत कि राजेश कुमार जी बहुत बाप बहुत स्वागत है जी जी आपका नाश्ते का सेंटर है <laughs> चलिए नाश्ता कभी भेजा करो रेडियो मधुबन में चलिए चलिए बहुत बहुत बढ़िया जरूर देंगे राजेश जी बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज के पूरे दिन की जन्माष्टमी की पंद्रह अगस्त की शीतला सप्तमी की बहुत शुभकामनाएं और कैसे चहल पहले आपके यहाँ पर पर भी जन्माष्टमी के के तैयारी हो रही है में अच्छा अच्छा ओके ओके राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका आप सुने 90.4 तो पत्नी के कहने पर वापस मुंबई गए और फिर क्या हुआ वो हम जानेंगे थोड़ी देर में और एक दोस्त हमारे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्कार सर जी नाम बताइए हेलो नमस्कार सर जी बाबू कैसे है आप बस अच्छे सभी को नमस्कार जी जी जी जी बहुत बढ़िया और बताइए आपके आजा क्या दिन हाँ जी हाँ आपके यहाँ क्या चल रहा है कैसे त्योहारों का त्योहारों तो का अच्छा? जो हमारे यहाँ तो स्थानीय लोग कानूड़ा कहके इसको मनाते हैं अच्छा हाँ और गरबा जो हमारे यहाँ तो गरबा ही होता है कृष्ण की मूर्ति के आसपास जो लड़कियाँ होती है हाँ वो खेलती है और इसको कानूड़ा मनाते है हाँ ऐसा एस, होता है अच्छा बहुत बढ़िया बाबू बहुत बहुत शुक्रिया आपको और, और आप आज जो हिंदी वर्ग की बात कर रहे हैं जी जी जी है <laughs> तो वो बहुत अच्छा है पंद्रहवीं अगस्त के है और उनको जो उन्होंने जिस भक्ति के लिए उन्होंने मन में था कि मैं एक गीत लिखूं तो उन्होंने पूरे पश्चिम के लिए एक गीत लिखा था जी जो जो बहुत अच्छा था और मैं उनके बारे में बात बताना चाहूँगा की जो आनंद जी भाई कल्याण जी आनंद जी भाई थे ना जी जी कल्याण जी आनंद जी हाँ संगीत का। हाँ तो वो आनंद जी कहते थे की अगर हमारा गीत इतना ही पसंद करते हैं तो वो शायद इंदीवर की वजह से ही पसंद करते हैं आज भी लोग इतनी चाहना है उनके गीतों के लिए सही बात सही बात और मैं बॉलीवुड में तीन कलाकारों को बहुत पसंद करता हूँ एक तो इंदीवर एक महेंद्र कपूर और मनोज कुमार क्या मुझे बारे? ये तीन बहुत पसंद है <laughs> सभी देशभक्ति के अच्छे गीत लिखे है सभी देश के और उन्होंने तो बहुत ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे भी गीत मोटिवेशन के लिए ढेर okay, बहुत, बहुत, बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच थैंक यू आप सुने रेडी मोदन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हिंदी वर्ष के बारे में बात कर रहा था और जब वापस वो बम्बई गए नाइनटीन सिक्सटी थ्री में भाई मिश्री की संगीतमय की सफलता के बाद इंदिवर साहब को शोहरत मिलना शुरू हुआ जी हां बहुत मेहनत करने के बाद 1963 में उनको बहुत अच्छी पहचान मिली और बकायदा एक बहुत ही सुंदर गीतकार के रूप में उनकी पहचान बनी और साथ ही साथ निर्माता निर्देशक मनोज कुमार के साथ भी उनकी खूब जमी इसके वजह से वो फिर उपकार फिल्म में लिखे गीत सब कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ इतने चमके इतने चमके कि बस फिर इंदिवर साहब पीछे मुड़ के नहीं देखा तो आइए एक और खूबसूरत गाना आपको इंदिवर साहब का लिखा किशोर दा का गाया ये ख़ास गाना सुनते रहो मुस्कुराते रहो जा भैया जा बेटा जा मेरे यार राजा देखो वीर जवानों अपने खून पे ये हम पहले भारतवासी फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम पहले भारतवासी नाम जुदा है तो क्या भारत मा? बच्चों को पाले जो घर वापस राम आए देखो वीर जवानों अपने घूम पे ये इल्ज़ा नमस्कार आप सुन रहे हैं नोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सफ़र इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बात है इंदिवर के साहब ने इंदिवर के बारे में बता रहा था मैं लेकिन वक्त की कमी है फिर हम कुछ समय अगर मिले तो जरूर इंदिवर साहब के बारे में आपको फिर से बताएंगे और अभी अभी हमारे जय गोपाल साहब ने बताया कि जगदीश ठाकुर जो गुजराती के बहुत अच्छे एक्टर रहे वो आज उनका दोपहर में निधन हो गया है इसलिए उन्होंने शोक व्यक्त किया है उनके लिए ढेर सारी श्रद्धांजलि हमारी औरतें श्रद्धा सुुमन अर्पित करते हैं जगदीश ठाकुर के लिए जो गुजराती फिल्म के एक्टर रहे तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विजा होना चाहता हूँ यानी इजाज़त चाहता हूँ और इंदिवर साहब के लिखे बहुत सारे गीतों को हम कल फिर सुनेंगे मनोज कुमार के साथ उनकी बहुत अच्छी जोड़ी कल्याण जी के साथ और बहुत सारे पूरब और पश्चिम जानी मेरा नाम पारक उपासना कसौटी धर्मात्मा आत्मा हेरा फेरी डॉन कुरबानी कलाकार ऐसे फिल्मों में उन्होंने गीत लिख सच्चा जूटा जैसे फिल्मों में गीत लिखा बाद में उनकी जोड़ी लक्ष्मीकांत बैलीलाल के साथ किशोरदा आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर कर के साथ भी जमा तो बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने अपनी गीतों को सजा किया है तो ऐसे महान गीतकार की बहुत सारी बातें हम फिर सुनेंगे समय के साथ में लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगी कल कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बहुत खुश रहें मस्त रहे आज की जो खुशी है आपके पास वो सदा जीवन भर आप बनाए रखें ऐसी शुभकामना करता हूँ और बहुत सारी गीत है जैसे कि एक दिल ऐसा मेरा किसी ने थोड़ा दुल्हन चली वो पहन चली ये सब गीत जो है इन दीवर के बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम सभी के दिल को छूता है आप सुन रहे हैं रेडमोट बन नाइन पॉइंट फोर एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो